पिता किसी को समर्पित है इसीलिए हमारा और कोई भय है नहीं नाम हमको पार कर लेंगे विश्वास होना चाहिए निर्विध माना नाम इच्छुता हमको तो भयम जोगी निर्पनिर्णितम हरि नमानुचित श्रीमद भागवत कहती हैं है ना यद्यमान संसार में हम फसे हुए हैं माया मोह में हम फंसे हुए हैं स्त्री पुत्र परिवार देहोदेही वस्तु पदार्थ में हम आसक्त चित्त हो करके फंसे हुए हैं विवाह कर हम जानते हैं शरीर में नहीं शरीर संबंधी वस्तु मेरा नहीं दृश्यमान जागतिक पदार्थ अनित्य है शरीर अनित्य है सब जानते हैं लेकिन जानने से क्या होता है कोई काम में आता नहीं है शरीर में मोह थोड़ा सा शरीर में कुछ हो जाए आप बस बस शरीर की तरफ मन है उसी विषय विवाह होकर चिंतन करने लग जाते हैं कहीं दर्द हुआ कहीं कुछ हुआ वजन छूट गया अब डॉक्टर के पीछे दौड़ो वजन छोड़कर के जा रहे हैं हॉस्पिटल जा रहे हैं डॉक्टर खाना जा रहे तो ये कोई ज्ञान काम में आता नहीं है स्त्री पुत्र परिवार जानते हैं इससे हमारा आगंतुक संबंध पहले था नहीं पीछे रहेगा नहीं बीच में दृष्टमान आगंतुक ये पहले था नहीं पीछे रहेगा नहीं हम जन्म के बाद कहाँ था हमारा पुत्र परिवार कहाँ था कौन था स्त्री पुत्र परिवार कहाँ था हम तो किसी को जानते नहीं थे अकेले ही आए हैं माँ के पेट से दरिद्री में आए हैं माँ ने प्रथम दिखाया है हमको संस्कार फिर धीरे धीरे परिचय बनता गया फिर भाई बहन आदि फिर एक अपरिचित तो किसी स्त्री के साथ हमारी शादी करा दी शादी हो गया उसका हम अपने पत्नी मान लिया ये कहाँ जाने को कहाँ था हमारा पुत्र कहाँ कन्या पेट में है हम जानते नहीं है वो पुत्र है कि कन्या है ए, तो मेरा पुत्र है तो तुम तो सब जानते हो तुम्हारा पुत्र है नहीं जब धरित्र में आए तब हम जान गए हैं ये हमारा पुत्र है या हमारी कन्या तो यह आगंतुक संबंध है ये संबंध था नहीं ऐसे ही पीछे रहेगा नहीं ये शरीर तक ये पहले था नहीं ये आगंतुक है ऐसे ही एक दिन पीछे रहेगा नहीं ये छोड़कर हमको जाना पड़ेगा हम शरीर से अलग हैं लेकिन जानने से क्या होगा अशक्ति तो जाती नहीं है तो मन अनाशक्ति ये संसार दृश्यमान जागतिक पदार्थों के प्रति जो अनाशक्ति एक कैसे हो सकती है हम जानते हैं समाज भी रहे हैं साधु शास्त्र मुक्त में श्रवण भी करते हैं करने से क्या होता है वो शब्द रह जाता है काम में आता नहीं है अशक्त हो करके, विवास होकर करके संसार चक्र में घूम रहे ये जीव का दशा है तो जीव जगत में एक प्रश्न और जिज्ञासा है जे हमको ये वैराग उत्पन्न करने के लिए माना अनाशक्ति पैदा होने के लिए देह देहोदे वस्तु पदार्थ के प्रति अनाशक्ति पैदा करने के लिए हमको क्या करना चाहिए जिज्ञासा होता है ना एक जिज्ञासा बहुत सबके लिए साधु के लिए भी हमारा स्त्री पुत्र परिवार नहीं है लेकिन शरीर धर्मी होने का कारण शरीर के प्रति आसक्ति है शरीर रहते आश्रम में आश्रम के प्रति आसक्ति है आशक्त शरीर संबंधी चेला चीठी है घर में स्त्री पुत्र छोड़ के आए हैं या चेला चीठी में फंस गया घर में घर मकान दुकान छोड़ के आए या आश्रम मंदिर में फंस गया अरे बंधन वही तो बंधन है कहीं जाओ वो तो बंधन तो है ही है ना? तो सबका यह कि प्रश्न इससे मुक्त होने के लिए हमको क्या करना चाहिए इतान निर्विद्यमान इच्छता अभी इच्छा ये तो जाएगी नहीं एक है लौकिक इच्छा एक पर परलौकिक इच्छा लौकिक इच्छा है खाना पीना रहना सुख से रहना सुख से जीना है ना जाने कितना कितना इच्छा बहुत ही पदार्थ प्रति आसक्त चित्त हो करके क्या क्या वस्तु प्राप्ति के लिए हम क्या क्या चेष्टा करते हैं ये लौकिक इच्छा फिर एक परलोक की इच्छा है भाई मरने के बाद क्या गति होगी ना हमको भगवान प्राप्ति करनी चाहिए अगर इस जन्म में शरीर रहते रहते हमसे अगर प्राप्ति नहीं हुई न जाने फिर कौन जन्म में भटकेंगे फिर कैसे कहां जन्म लेंगे फिर भजन होगा कि नहीं कोई गारंटी नहीं है काल चक्र ना जाने कहाँ माया कहाँ से कहाँ ले जाएंगे कोई गारंटी नहीं है आशा मत करो ये तो सब ने तुम्हारे लिए उत्तम समय इंतजार कर रहा है बहुत भारी भूल हो जाएगा बहुत भारी बुरकथा हो जाएगी समय का कोई ठिकाना नहीं है अभी ठीक है ना जाने काल और ख़राब समय आ सकता है तो एक की इच्छा साधक मात्र ही सबके भीतर ये जागृति होती है जो हमको आगे चल के हमको भगवत प्राप्ति करनी है लेकिन ये लौकिक बाधा विपत्ति विनिवेश ये हमको आगे बढ़ने नहीं देता है लेकिन इच्छा तो हमारा तीव्र है जो हम भी साधन करके भगवत प्राप्ति कर लें भगवत सान्निध्य प्राप्ति कर लें भगवान प्रेम प्राप्ति कर ले जर्चित ग्रंथि खुल करके हम विभव स्वरूप में पहुंच जाए होने से क्या होता है काम में होता नहीं है काम में दिखा जाता है यहीं पर चक्कर लगा रहे हैं पदार्थ ज्ञान है समझ रहे हैं मान भी रहे हैं जान भी रहे हैं लेकिन विवेक नहीं खो जाता है विवा शुकार ना जाने कैसे कैसे हम भ्रमित हो रहे हैं हो रहे हैं तो एक जिज्ञासा इच्छता लौकिक इच्छा और परलौकिक इच्छा ये तो हमारे समाप्त तो होने का कोई संभवना दिखता नहीं तो ये निवृत्ति के लिए क्या किया जाए इच्छा पूर्ति के लिए क्या किया जाए एक जिज्ञासा पहला जिज्ञासा है हमको बैराग प्राप्त करने के लिए मान अनाशक्ति प्राप्ति के लिए हमको क्या करना चाहिए ये जिज्ञासा हर एक मन में फिर इच्छा पूर्ति के लिए हमको क्या करना चाहिए लौकिक इच्छा बड़ा की इच्छा फिर अकुतो भयम शरीर छूट जाए नजर कर छूट जाए फिर जन्म भय वो और खतरनाक भय है मातृ जठर में कोई स्थान नहीं एक अंडा जैसे उसमें पड़े है जीवात्मा एकदम सिकोर के उसको मान लो ऐसे पेश होता है और इतना ही टेम्परेचर है वह एक पल भी मृत्यु से खतरनाक भयंकर स्थिति और उसमें विवास होकर पड़ा रहना कितना कष्टदायक भय मृत्यु भय जन्म भय सबसे बड़ा भय संसार मित्राप आदि व्यादि उपाधि ये भय तो है ही है आध्यात्मिक आदि भौतिक आदिदैविक भय तो है ही है इतने सारे भयकृष्ठ है जीव ना? आवाज़ होता है चमक जाता जाता है एक क्यों, क्यों? जाता है है चमक चमक चमक क्यों उसके भीतर भीतर में आत्मा भाई हर आवाज़ हुआ गया कुछ कोई ऐसे ये भी ले, जाएगा क्यों उसका आत्मा ना ये चुरासी लग जो में भ्रमण करते करते तो होकर के इतना कष्ट शहन करते करते आ रहा है यहाँ पर तो एक आशा लेकर के जी रहा है हमको सुख मिलेगा सुख मिलता नहीं फिर भी आशा लेके जी रहे हैं हमको सुख मिलेगा आगे मिलेगा इतना दिन मिला नहीं जीवन में व्यतीत हो गया मिला नहीं कुछ अब आगे तुम्हारे लिए बैठे हैं सोने का थाली में रसगुल्ला लेकर के तुम्हारे लिए ऐसा आशा दुराशा मत करो ऐसा आशा मत करो कभी नहीं? तो जी हर भय भयग्रस्त हैं सभी चाहते हैं जो हमसे हमको भय ना हो ये भय से मुक्त कैसे हो जाए हमारे मृत्यु भय नहीं होना चाहिए हमको मातृ जठर भय नहीं होना चाहिए हम आध्यात्मिक अधिभूतिक अधिदिक ये भय नहीं होना चाहिए ये भय मुक्ति के लिए, के लिए हमको क्या करना चाहिए ये तीन जिज्ञासा है एक निर्वेद अवस्था प्राप्ति के लिए हमको क्या करना चाहिए वैराग्य जी हाँ हमारा कोई आसक्ति नष्ट हो गया हो जाएगा बस ये साधन करने से हमको आसक्ति नष्ट हो जाएगी फिर हमको किसी के प्रति कोई माया मोह नहीं रहेगी फिर हम निश्चित होकर चित्त वृत्ति भगवान में समर्पित करके भगवान के लिए ही जिएंगे उठते बैठते खाते सोते श्री भगवत चिंतन भगवान नाम भगवान धैन और कोई वस्तु पदार्थों के प्रति थोड़ा सा भी रहेगी ऐसी कैसी होगी कौन सा उपाय अवलंबन चाहते हैं सभी साधक मात्र साधक दुखी हैं भजन करते हैं घर चढ़ के आए इसका मतलब ये नहीं साधक बहुत दुखी है उनका दुख तो वही जानते, है। जानते, है। जानते हैं साधक का दुख साधक ही जानते हैं और संसारी लोग जानते हैं जी साधु हैं खा रहे हैं माल मार रहे हैं मोस कर रहे हैं कोई चिंता नहीं भावना नहीं संसार की है नहीं लेकिन साधक का वेदना साधक जानते हैं कोई नहीं जानता है संसार में वो कितना दुखी है आ, उसका जागतिक दुख है नहीं खाने पीने का पहनने का कोई दुख नहीं है लेकिन और एक दुख है तो परमार्थी विषय दुख है उसका आ, ये दुख साधक जानते हैं उसको कोई जानता नहीं है किसी को समझाना भी संभव नहीं है हम कितना दुखिया में तो अकुतो भयम यथा निर्विद्यमान अकुतो ए, ए तीन जिकर, इसके लिए हमको क्या करना चाहिए ऐसा उपाय कोई है? कोई है ऐसा उपाय हमको बता दो जिस उपाय अवलंबन करने से हम ये तीन जो हमारे जिज्ञासा जिज्ञासा हमारे समाप्त हो तो श्रीमद भागवत पुराण कहते हैं योगी निपुण हमारे आचार्य गण जो है ना ये निर्णय कर चुके हैं तुमको निर्णय लेने का कोई आवश्यकता है नहीं तुम तो क्या निर्णय लोगे बोले निन्नतम निर्णित अतीतकाल निस्कृति में निन्नतम मान हो चुका है ये निर्णय <laughs> हो चुका है तुमको चिंता करने का कोई आवश्यकता है नहीं तो क्या है कौन सा उपाय है जो एक ही उपाय अवलंबन करने से हमको ये तीनों जिज्ञासा ये हमारी जिज्ञासा समाप्त हो जाएगी हरी नमा नो कीर्तन भगवान के नाम कीर्तन हरी नाम भगवान नामाश्रित तो होकर के नाम का आश्रय करो और चिंता करने का ध्यान धरना करने का तपस्या करने का हमारे इंद्रवृत्ति है नहीं कोली जी कहाँ तपस्या करेंगे हजारों व्याधि लगा हुआ है आजकल तो जन्म लेता है हजार व्याधि लेकर के वो पहले समय चले गए वो गए वो दिन जिस समय शुद्ध हार शुद्ध विहार सुखी रोटी उसमें भी प्रोटीन विटामिन वैल्यू बहुत सारे रहता था वो दिन गया अब जो इतना मिलाया मिलावट और वातावरण इतना प्रदूषण है भूमि प्रदूषण जल प्रदूषण वायु प्रदूषण शब्द प्रदूषण सिर्फ प्रदूषण प्रदूषण चारों आहार शुद्धि नहीं संग शुद्धि नहीं है जी क्या तपस्या करेगा दो दिन थोड़ा सा खाने खाना पीना थोड़ा सा इधर उधर हो जाए बस बीमार ग्रस्त हो रहा है क्या करेगा कौन साधन करेगा इच्छा रहने से भी तपस्या बैराग ये कर नहीं पाते हैं बीमार हो जाते हैं। है ना तुम तो नाम है। खा, जथा नाम आश्रय तथा देश काल नियम नहीं सर्वसिद्धि हमारे चैतन्य चरित्रम हमारे महाप्रभु कह रहे हैं उठीते बोित उठते बैठते खाते सोते चलते फिरते नमस्कार बस नाम को पकड़ के रखो बस नाम को पकड़ के नाम को छोड़ना नहीं मुँह से एक पल के लिए नाम छोड़ना नहीं ना जाने माया भ्रमित करके कहा तो रक्षा करेंगे जहा तहा नाम लेते हैं देश काल नियम ना देश काल नियम नहीं स्थान काल पाते कोई विचार नहीं है सर्वसुद सब हरिनाचते कर सकते हैं में हरि नाम, ही हरीनाम केवन हरिनाम का आश्रय करो हरिनाम शरीर का और कोई उपाय नहीं क्यों अन्य प्राण शरीर मन सब अपटू व्यतिग्रस्त शरीर